के ऊपर गया, यदि पुरुष में निर्विशेष होने का न, भोग है ही नहीं। तो किस अनर्थिक कि निवृत्ति के लिए मुख्य शास्त्र साधना आदि ऐसा कहने पर पूर्व की ने फिर वेदांत के ऊपर आपत्ति उठाई एकत्व तो एकत्री शास्त्र प्रणेना ध्यान केमी चेत एक में भी शास्त्र प्रणयन व्यर्थ होगा तो उसमें सिद्धांत ने कहा एकत्व निश्चय होने के बाद उसे ज्ञानी के प्रति शास्त्र प्रणयन आर्थिक कहते अज्ञानी तो के प्रति यदि प्रथम पक्ष कहेंगे जिसको एकत्व निश्चय हो गया उसके लिए शास्त्र आदि कुछ है ही नहीं शास्त्र प्रणयन फल विमुख को है ही, ही नहीं अहम अश्विमी ब्रह्म एक अद्वित्य हो गया निश्चय जिसको उसके बाद शास्त्र प्रणायन आदि कोई है ही नहीं शास्त्र, शास्त्र आदि कोई उसे भिन्न नहीं तो उसके लिए अनर्थक सार्थक आदि विकल्प नहीं हो सकता है आत्मीक प्रमाणार्थस्य अभिभगत भगवता यदा आत्मिक अभिवतः ठीक है किंच आत्मीक निश्चय जाते आत्मिकत्व निश्चय होने के बाद तब तो निश्चय जनकत्व ने शास्त्र अर्थवत्व से स्वानुभव सिद्ध आत्मीयत्व निश्चय होने पर भी निश्चय ज्ञान जनकत्व ने शास्त्र अर्थवत्व सार्थक अपन अपने अनुभव सिद्ध है कर तुम न सके, जिसको शास्त्र से आत्मी तत्व निश्चय हो गया वो अनुभव सिद्ध है शास्त्र से अनुभव हुआ शास्त्र सार्थक है तो वो शंका नहीं कर सका है अभ्यगत आत्मिक्वे आत्मिक प्रमाणार्थ से अभिभगत होता जो प्रमाणार्थ है शास्त्र प्रणन का अर्थ आपने मान लिया प्रमाणार्थ का अर्थ क्या ठीक है प्रमाण से शास्त्र से अर्थ प्रयोजन प्रमाण शास्त्र शास्त्र का जो अर्थ है प्रयोजन अपने मान लिया शास्त्र से ज्ञान हुआ आत्मिक्व निश्चय हो गया दुख की निवृत्ति ये मान लिया निश्चय होने के बाद यद वही प्रमाण का प्रयोजन सिद्ध हो गया शास्त्र का प्रयोजन ही आत्मिकत्व आत्मिकास्त्र हो गया ठीक है एकत्व तो निश्चय वन प्रति शास्त्र शास्त्र अन्य कल्पना अभाव श्रुत्या क्या एकत्व निश्चय वन प्रति जिसको एक निश्चय हो गया उसके लिए शास्त्र अनर्थिक कल्पना ही नहीं होगी इस रुपि में भी कही गई कहा गया तद अव्यवगमित विकल्प अनुपति एकत्व शास्त्र आत्म निश्चय होने के बाद विकल्प शास्त्र कहता है कोई विकल्प नहीं ये सर्व आत्मय अभूत तथ के जिस अवस्था में सर्व आत्मा ही स्वरूप हो गया ज्ञान होने के बाद उसे किससे किसको देखे किससे किसको जाने उससे कुछ अलग है ही नहीं एक ही आत्मा है आत्मा शास्त्री तो कुछ ही नहीं तो वहाँ कोई विकल्प देखना सुनना है, कुछ ही नहीं ठीक है अभ्यपगम अत्र तो निश्चय एकत्व निश्चय अभाव दर्शाएं तो, तो जब तक एकत्व तो निश्चय नहीं है तब तक निरासन्य निराशन आरोपी दत्वा निराश करने तो चाहता है जब एक तो निश्चय नहीं हुआ अपने को बद्ध मानता है उसका निराश करने के लिए प्रयत्न करना चाहता है तो नानर्थ क्य आरोपी द बंध सत्व नानर्थकम शास्त्र में अनर्थक नहीं तदपि शुति के द्वारा कहा गया शास्त्र प्रणयना प्रणयनाद उुपपत्ति आह अन परुस्वू अविद्यास परुस्व परुस्व अवद्याषय में शास्त्र प्रणयना च आ शास्त्रकता है शास्त्र प्रणयनादी की आवश्यकता है अविद्या अविद्यास में अनना द्वितरस्त जो द्वितीय कल्पक कहा था जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके प्रति विकल्प करोगे तो उसके प्रति तो शास्त्र सार्थक ही वो बंधन निराश करने के लिए चाहता है शासन करने के कर, लिए शास्त्र से शास्त्र प्रमाण से चिंतन करता है तो उसके लिए शास्त्र प्रणय सार्थक हुआ श्रुतिगतम यत्र पदम व्याच्छे ये तहती ये श्रुति में कहा अविद्याभिषम यत्री द्वैतमी में होती यत्र यस्याम ये यहां यस्या अवस्था में ही दैतमी होता है तरह से तो वो शास्त्रादता है गुरु देखता है बंध देखता है बंध निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है ये सब अविद्या विषय में अविद्याषा सार्थक इत्यादि विस्तरवाजसन तो के उत्तम का रूप यत्र द्वैतमी होती यहाँ द्वैत परमा वस्तु स्वरूप अन्यत्र अविद्या विषय तो द्वे अथर्वणीय निषदि दूक उपनिषद में अथर्ववेद तो के अथर अथर अंतर्गत ये ब्राह्मण भाग में ये मंत्र भाग में जो विद्या है ये उपक्रम आरंभ करके अर विद्या ऋग्वेदादि रूपा सारी सौ वेद सब शास्त्र ज्ञान जितने सब अपर अपनी परा कौन है? परा तो अदृश्यवादी गुणक प्रत्यवदस्तु विषय तो परा त अक्षर अतिगम्य है ब्रह्म विद्या अदृश्यवादी गुणक प्रत्येदस्तु विषय जो ब्रह्म है अदृश्यवादी गुणवाला है अदृश्यवादी गुणक जिसमें कोई द्वैत ही नहीं सर्व प्रत्यस्तमित सर्वद्वित वस्तु यस्मादा जो ब्रह्म तद विषय विद्या पराविद्या, जो अदृश्यत्व आदि गुणों के दृश्य आदि नहीं द्वैत के रहित अद्वितीय ब्रह्म है तद विषय विद्या को पराविद्याद से मुंडोपनिषद एक कहेगी उत्तर विद्याविद्या और विषय भेद शास्त्र से आदय सूचित विद्या और अविद्या का विषय भेद शास्त्र में पहले कहा जो पराविद्या है अद्वितीय तत्व है उसमें और कुछ नहीं और पराविद्या में सद्वित परा परा परा है अविद्यावस्था में अथभाष्य में विभक्त विद्या विद्या परापर इसी अथर्वेद को उन्नीस में विभक्ते पृथक है कि विद्या विद्या परापर एक पराविद्या एक अपरा विद्या परापरा विद्या अपरा है अविद्या के अंतर्गत है एक जितना पुरा विद्या में स्व के अंतर्गत है ब्रह्म विद्या इत्यादि दो एवं शास्त्रस्य शास्त्र के पहले ही मुंडक विश्व स्पष्ट रूप से दो विद्या कहा गया न बाद भट्ट प्रवेश वेदांत राजुप्ते यह आत्मिक विषय तो तार्किक तार्किकवाद भट्ट वादस्थान चाट इति पाठांतर तार्किक चाट भट चाट चोर विश्वासघात उसमें श्रेष्ठ है तार्किक वाद करने में घट प्रवेश उसका तार्किक में जो श्रेष्ठ है सब कुछ कुत्सित तार्किक है उसका इसमें प्रवेश नहीं किसमें आत्मिक विषय में क्योंकि वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त है वेदांत में राज प्रमाण प्रमाणा राज प्रमाण राज दंताई सुपरम। राज प्रमाण प्रमाण का तो प्रमाना राजा। प्रमाना में है रा। वेदांत वे वे रूप जो प्रमाण राजा प्रमाण में राजा श्रेष्ठ है उसके बाहु से गुप्त रक्षित है आत्मिकत्व विषय इसमें तार्कि का प्रवेशन नहीं है ठीक अद्वैतवादे सर्व नाम शुति प्राण्य निराशात जितने शंका शुति प्रमाण्य से निराश अद्वैतवाद तार्किक उत्पेक्षित शंका शुक्रिया भी तार्कि कुछ कल्पना करता है उत्प्रेक्षित कल्पित तो शंका के शुक थोड़ा तो शुक्र जैसे छोटे छोटे कीलस्थानीय स्थानीय शंका ले नात्र प्रवेश शंका का थोड़े सामान्य शंका का भी प्रवेश नहीं अतो अतो न तारिके के बाद प्रवेश प्रमाण के दर रखी प्रमाण का अर्थ क्या प्रमाण राजा प्रमाणा नाम राजा इति राज प्रमाणम राजा षष्टी समा स्वर्ण परम राजा का पूर्व निपात हो गया राज दंता दिश परम इति पर निपात कर दिया राजा का वेदांत प्रमाण में व राजा राजा वेदांत प्रमाण ही राजा है राजा तद उसके बाहू द्वारा गुप्त रक्षित है इसे उसके बाहु क्या है वेदांत राज तदाहव तदुप्त न्याय वेदांत में कहा गया न्याय तर्क ये ही उनके द्वारा रक्षित गुप्त आत्मिक्व में विषय आत्मिक्व ही इव विषय इव देश इव देश विषय ही देश जैसे विषय इव देश देश देश की रक्षा होती तो विषय देश के तुल्य विषय देश ही वो रक्षणीय तो आज वो रक्षा है रक्षित है न्याय के द्वारा वेदांत भी युक्ति सार्किक भट्टी योद्धेर न प्रवेशन्वय तार्किक राजुद्ध लड़ने वाले तार्किक बड़े कुशल तार्किक उनके द्वारा भी प्रवेश नहीं हो सकता है क्योंकि प्रमाण राज्य वेदांत के द्वारा रक्षित है पूर्वादी दोष निराकती पूर्ववादि ने जो कहा था दोष उसका निराकरण करता है सिद्धांति ये थे ना भाषा में नाम नमूप आदि उपाधितानेकशक्ति साधन कृतभेदत्वाद्रमणसृष्ट आदि कर्तव्य साधनाद अभाव दोष प्रत्युक्त वेदीतव्यक्त आत्माकर्तृत्वादिदोष तो ये भी प्रत्युक्त निराकृत अविद्यात सब कुछ नाम रूपादि उपाधि कृत है अविद्यात नाम रूपादि अविद्या से नाम रूपादि नाम रूप कर्म आदि उपाधि इसी उपाधि कृत अनेक शक्ति साधन कृत उसमें अनेक शक्ति अनेक साधन है का आविध्यक वास्तुत आत्मा शत्रु तो नहीं किन्तु अविद्यात नाम रूपादि उपाधि उपाधि कृत अनेक शक्ति है अनेक साधन है उसके कारण भेद है ब्रह्म आविध्यक शक्ति साधन कृत भेद ब्रह्म ब्रह्म में ऐसे अविद्यात नाम रूप नाम रूपकृत तो अनेक शक्ति साधन उसके कारण भेद है अविद्या के भेद है से सृष्टि आदि करते तो साधनादि अभाव दोष पूर्व पिछले ने कहा अद्वितय ब्रह्म है सृष्टि आदि करने के लिए कैसे करेगा अद्वितीय है उसके पास कोई साधन नहीं साधनादि अभाव तो ब्रह्म जगत तो कैसे बनाएगा ये दोष प्रत्युत्तर निराकृत समझला क्योंकि वास्तव साधना नहीं है किंतु तो आविद्या का नाम रूपाधि उपाधि कृत अनेक भेद होने से अनेक है साधन है शक्ति है सब कुछ वो आविद्या का आविद्या का साधनादि है तो आविद्या का सृष्टि है जैसे स्वप्न सृष्टि ऐसे ही सृष्टि है आविद्य का साधन है आविद्या का है प्रपंच साधनादि अभाव दोष का निराकरण समझना और पर ये भी कहा गया आत्मा यदि साधन है आत्मा यदि जगत बनाए तो भी अपना अनर्थ क्यों बनेगा आत्मा अनर्थ कर्तृत्व आदि दोष अनुत्व दोष हो ये भी निराकृत वास्तव अनर्थ है ही नहीं वो तो अपने से भिन्न जो मानता है अज्ञान के कारण वो अनर्थ समझता है जो ज्ञान हो जाता है दिखता कोई अनर्थ है ही नहीं आत्मा है। ये भी निराकृत हो गया समझना ये तो नर्थ में उपाधि कृत अनेक शक्त साधारण नीचे तत्त भेद सेनेकत्व सृतनेशक्ति साधन भी है। नाम अभिद्य नाम अविद्याम उपाधि उषुपाधि कारण अनेकशक्ति अनेक साधने तत्त भेद से तत्तभेद अनेक ब्रह्म में आविद्यक आत्मा अनर्थकर्तृत्वादोष आत्मीति आत्मन यु अनर्थ संसार संसार आत्मा अनर्थ है तत्कर्तृत्व ये दोष है अपना अनर्थ क्यों बनाएगा ये भी प्रत्युत्तर क्योंकि वास्तव अनर्थ है ही नहीं होता तो अभी देखे भ्रांति से अनर्थ दिखता है कर्तृत्वादि दोषस् आदि पदे आदि शब्द है ना आप तक का मतव्य है ना प्रयोजन अपेक्षा अनुपत्ति संग्रहिता आप तक काम है परमात्मा कोई प्रयोजन ही नहीं तो क्यों ही जगह तो बनायाष्प्रयोजन यदि वास्तव बनाए तो प्रश्न होगा ये निष्प्रयोजन क्यों बनाया अब वास्तव ही नहीं तो कहेंगे मरु में जल दिखने का प्रयोजन क्या है किस कारण से जल दिख इसका जल दिखने से लाभ क्या होगा राज्य में सर्प का प्रयोजन क्या है सर्प ही नहीं तो आने का प्रयोजन क्या पूछना क्यों सर्प आया किस कारण किसके लिए आया क्या करने के लिए अब और वास्तव ही नहीं इसलिए प्रयोजन अपेक्षा अनुपृति तो साप्त काम है ईश्वर किस प्रयोजन के लिए ये जगत बनाया ये सब शंका निरस्त ये वास्तव जगत हो तो ये सब संख्या का समाधान उत्तर देना है वास्तव नहीं है अविद्य के भ्रांति से दिखता है कल्पन या स्व्यतिरित्त से जीव स से संसार न आत्मा ईश्वर से अतिरिक्त जीव कल्पनाया है ज्ञानाधिकार से इसे कल्पित है कल्पित भेद होने से तस् कल्पित ईश्वर से भिन्न कल्पित जीव उसमें संसार शुद्ध आत्मा में संसार नहीं है अविद्या विशिष्ट में संसारी, तो जीव में संसार शुद्ध में नहीं तद्य कर्म फल दाना चप्त काम से आप सृष्टि आदि प्रवृत्ति संभव होती जो जीव आविद्यक के अनादिकाल से संसारी है वो कर्म करता है पुण्य पाप कर्म करता है कर्म फल देने के लिए ईश्वर आप्त काम होने पर भी सृष्टि आदि करते हैं सृष्टि आदि में प्रवृत्ति उनकी होती वो भी आविद्यक हो ईश्वर भी माया भी सृष्टि माई का है व्यावहारिक सब मयकार अर्थ ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस ईसानी जैसे बिल्कुल तुच्छ कुछ ही नहीं है सूत्र भाष्य और समझने के लिए तो अविद्यक समझा और इसको यदि समझ ले बिलकुल सर्वव्यवहार से स्वप्न तुल्य स्वप्न में सब व्यवहार होता है आप अकेले कमरा में दरवाजा बंद करके खा पी कर सो जाओ सपन देख तो सारा प्रपंच सब व्यवहार भूख प्यास राग द्वेश शत्रु मित्र झगड़ा चेतना जड़ गुरु शिष्य शास्त्र उसमें कोई रटता है सपने में व्याकरण सूत्र रटते हैं सब व्यवहार होता है सर्व व्यवहार से अपनी स्वप्न तुल्य होने से सपने एवं सर्वम अपनी उपपत्ति जैसे स्वप्न में एक अद्वित है वहाँ प्रश्न होगा एक ही तो कमरे में सुहा था इतने बड़े मकान कैसे बना दरवाजा बंद किया हाथी किस रास्ता से आया कमरा के अंदर और कभी रेलगाड़ी देखता है रेलगाड़ी कैसे कमरा के अंदर आ गया ये सब कुछ नहीं सर्वम अपनी उपपद्यते और जब तक सोया हुआ तब तक तो सब दिखता है सत्य लगता है जब जग जाता है देखिए ना हाथी है न रेलगाड़ी है न कुछ है न तथ रथा न रथ तो युगा श्रुति में स्पष्ट कहा गया कुछ ही नहीं इसलिए सर्वम आविद्य का सपन में जैसे होता है जैसे होता है सूत्र भाष्यादि व परिहृत ब्रह्म सूत्र भाष्य उसकी व्याख्या आदमी इसके ऊपर सब परिहार किया गया है ये सो दोष ऐसे ये सो अनाथ आदि दोष कुछ नहीं वास्तव हो तो दोष वास्तव ही नहीं अभी तक सांख्य ने सपक्ष पुरुष शब्द से इच्छन से, से उपपत्ति रुपता ताम अनुद्य निराकर ने कहा था अपने पक्ष में पुरुषों का इक्षण इक्षण की उपपत्ति उसके युक्ति दी थी संख्या ने उसका अनुवाद कर निराकरण करता है सिद्धांत यहा सर्वार्थ कारण राजा करता दृष्टान्त दिया था राजा के सर्वार्थकारी कोई भूत है लोग उसको तो ये राजा है ठीक इसी प्रकार सर्वार्थ करने वाले राजा पुरुष का प्रधान है प्रधान सर्वार्थकारी होने से वो चेतना नहीं है जड़े फिर उसको चेतना जैसे उसमें प्रयोग कर दिया ईण करता है होता हो है तो उसमें करता है प्रयोग हो जाएगा सर्वाधकारी प्रधान में चेतनबद्ध उपचार हो जाएगा ये कहाता सर्वा कर्तरी उपचार होता है राजा करता इति इस प्रकार करता कह दिया पुरुषों को अर्थात तो प्रधान में सब कुछ चेतनबद्ध व्यवहार हो गया स्वतरण को करना स इच्छा चक्री श्रुतिर मुख्यार्थ बाधनाथ स इच्छा चक्र मुख्यार्थ का बाध करके गौणार्थ आप कहते हो प्रधान में नहीं होगा गौण तो ब्रह्म सूत्र में गौण से न आत्म शब्दार्थ गौण नहीं हो सकता आत्म शब्द दिया गौण नहीं हो सकता है मुख्यार्थ का बाद नहीं होगा प्रमाणभूत श्रुति मुख्यार्थ बा नहीं होता है सांख्य पूर्व जी कहता है कहीं कहीं तो मुख्यार्थ बाद हो जाता है ऐसे बाकी यजमान प्रस्तर प्रस्तर के मुठी बनाते के बांध करते कहते इसको तो यजमान होते तो यजमान नहीं तो उसकी स्तुति करने के लिए यजमान जैसे कर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है ये प्रस्तर भी दर्भ मुस्टि यह भी आवश्यक है इसलिए स्तुति वाक्य आया तो वहाँ गौण है यजमान नहीं यजमान तुल्य आवश्यक है तो वहाँ जैसे गौणार्थ लेते हैं यजमान प्रस्तर में ठीक इसी प्रकार यहाँ भी गौणार्थ लेना शिक्षा चक्रेक्षण नहीं ऐसे गौण कल्पना करते इत्यादि उपचार दृष्ट है इतिहास कहते गौणार्थ कहाँ लेना तत्र ही गौणी कल्पना शब्द से यत्र न संभवती मुख्यार्थ संभव नहीं है गौणार्थ कल्पना करनी पड़ेगी लोग गौणार्थ कल्पना करते अग्नि मानव को ये लड़का अग्नि है लड़का अग्नि कैसे हो लड़का को, को सिंह है सिंह तो है नहीं देखते है लड़का तो वहां मुख्यार्थ संभव नहीं तो गौणार्थ उसके सबसे पराक्रमी के जैसे पिंगलो बाला, रूप वाला ऐसे गुणार्थ लेते हैं में में भी वेद में भी वेद यजमान यजमान के बनाया वो का है वो नहीं, तो गुणार्थ लेना पड़ेगा जहाँ मुख्यार्थ संभव नहीं है गुणार्थ लेना पड़ता है और यहाँ क्या है ठीक है मैं प्रधान पक्षे न केवलम ईक्षण श्रुति वस्तु तस्त सी न संभवती प्रधान को जो कारण मानते साख्य इ क्षण उसमें नहीं बनेगा जड़ ही प्रधान अनुपत्ति एक दोस्त दोषत हे दूसरा वस्तुत सृष्टृत्म न संभव प्रधान जड़ में सृष्टृत्व भी संभव नहीं येतन तो से मुक्त बंध पुरुष विशेषअपेक्षकर्म भेद काल देश काल निमित्तापेक्षा च बंधमुक्षादी फलार्थ नि पुरुष प्रति प्रवृत्तिप्य अचेतन ही प्रधान है और प्रधान फिर प्रवृत्त तो होता है जिसको ज्ञान हो गया मुक्त हो गया उसके लिए जगत नहीं बनाता है जो बदान जगत बना करके पुरुष विशेष अपेक्ष मुक्त पुरुष के लिए प्रवृत्त तो नहीं होगा बद्ध पुरुष के लिए उसको ज्ञान होना चाहिए मुक्त है ये बद्ध है मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षा करके कर्तिक कर्म देश काल निमित्त अपेक्षा किस कर्ता कौन पापी है तो किसने पुण्य किया है कौन नरक जाएगा कौन सर्ग कर जाएगा कर्ता कौन है कर्म कौन किस देश में किसी कर्म का फल होगा किस काले में होगा किस निमित्त से क्या है कर्तिक कर्म देश काल निमित्त अपेक्षा करके बंधमोक्षि फलार्थ नियता प्रवृत्त होता है प्रधान पुरुषों को बंधमोक्ष देने के लिए उसके लिए निमित्त करता कर्म निमित्त उसको देख करके किस पुरुष को क्या कष्ट किस पुरुष को नरक जाना, जाना किस को स्वर्ग जाना किसको मोक्ष देना किस को बंध में पशु पक्षी बनाना बंध मोक्षादि फलार्थ नियता जो पुरुष के प्रति प्रवृत्ति जड़ प्रधान में उपद थे ठीक नहीं मुक्तान भर्जयता बदान प्रति व प्रवृति एक है प्रधान मुक्तो को छोड़ देगा मुक्तों के प्रति कुछ नहीं करेगा बद्ध के प्रति प्रवृत्ति कर्तिक कर्मादि अपेक्षा शब्दित बंधुमुख्यादि शब्द करमादि करता कौनु कर्म कौन क्या क्या है इसकी अपेक्षा कर करके बंधुमोक्ष बंधु मोक्ष में क्या है बंधा है भोग करेगा मोक्ष प्राप्त कराते अपवर्ग बंधु मुख्यादि शब्द से कहा गया भोग अपर्ग आता प्रधान प्रभुत्व होता है भोग अपने के लिए पुरुषों को ये जो नियत व्यवस्थित प्रवृत्ति निश्चित है बन, के प्रति प्रवृत्ति भोग देने के लिए मुक्त के, के प्रति कोई प्रवृति नहीं होती फिर किसने कर्म क्या किया पुण्यकर्म क्या उसको अपवर्ग देगा किसने पाप कर्म क्या इसको नरक देगा ये सब निश्चिता प्रवृत्ति जड़ प्रधान में कि नोपद्यो पुरुषार्थम प्रयोजन उत्या प्रधानमंत्र प्रवर्त इतिहादम शंकावस तन निरस्तम इसी कथन शिक्षा होगा पूर्व पक्षी संख्या ने कहा था पुरुषार्थ है प्रयोजन भोग अपवर्ग जिसको उत्य का मान करके प्रधान प्रवृत्त होता है पुरुष के लिए भोग अपवर्ग देने के लिए जो शंका के अवसर में पहले कहा था वो निरस्त हो गया जड़ है प्रधान वो पुरुष के लिए प्रवृत्त होगा निश्चित तो प्रवृत्त होगा बद्ध के लिए प्रवृत्त होता मुक्त के लिए नहीं कर्म करता काल देशादि निमित्त के अभिज्ञ कुछ नहीं जड़ ऐसे की प्रवृत्त हो और वेदांतिक मानते थे ईश्वर को जगत कारण ईश्वर कारण बाधेतु न कोई भी दोष इत्या ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत मान उसमें कोई दोष नहीं यथुक्त तो सर्वज्ञ अपेतुपन्ना सर्वज्ञ ईश्वर जगत का करता मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं चेतन है सर्वज्ञ देश काल निमित्त अपन करके किसके लिए भोग किसके लिए सुख हो किसको मनुष्य बनाना किसको नरक भेजना किसको पशु बनाना वो सब सर्वज्ञ कर सकते हैं एवं परपक्ष निराकृत कांख्या मत कुछ न्यायिक विशेष के निराकरण करके श्रुति व्याख्यान हम कर्वा श्रुति के व्याख्यान करते हुए भगवान भाषिक साणम असृजत इतना तात्पर्य आह अभी वाक्य है सप्रानम प्राणम ऐसे षोड़श कला पुरुष उसमें षोड़श कला की उत्पत्ति हुई तो प्राण आदि की सृष्टि की उसने इच्छा करके इसका तात्पर्य करते ईश्वर ने वह पुरुषन प्राण पुरुष है तो पहले प्राणम असुजत सर्वार्थकारी प्राण मंत्र में कहा सब प्राणम असुजत प्राण सर्वार्थ हिरण्य समस्त प्राण पहले उसकी सृष्टि की प्राण से श्रद्धा आकाश वायु ज्योति आप जल पृथ्वी इंद्रियम मन और जीव की स्थिति के लिए अन्नम अन्न से वीरम सामर्थ्य तापो मंत्र कर्म लोक लोके सूचन नाम इसमें सोलह सो आ गया प्राण से लेकर नाम तक प्राण श्रद्धा ख वायु ज्योति आप पृथ्वी इंद्रिय मन अन्नम वीरियम तपो मंत्र कर्म लोक नाम ये सो प्राण शरीर का नाम टीका में राजा जैसे करते पुरुषे नज्ञा इव ईश्वरन सिज्जते ईश्वर सृष्टि करते हैं अक्षरार्थ प्रश्न पूर्वक मह सूटिका अक्षरा प्रश्न करे कहते कथम कैसे सृष्टि करता है वो क्या करता है उसका उत्तर सपुरुष प्रकार ने सर्व प्राणम हिरण्य गर्भ्यम सर्व प्राणी करनाधारम्तरा परमात्मा ने हिरण्यगर्भ की सृष्टि की ऐसे करके सर्व प्राणम समस्त प्राण हिरण्य हिरण्यगर्भ आख्या हिरण्य नाम सर्व प्राणी करनाधारम सर्व प्राणी के आधार समष्टि प्राण है समष्टि प्राण होने से सौकर्ण का आधार आश्रय अंतरात्मा है उसकी सृष्टि की ईश्वर ने टीका में हिरण्य गर्भ इत्याख्या यह न उपाधि न जिस उपाधि के द्वारा हिरण्यगर्भ नाम होता है उस उपाधि की सृष्टि तम बुद्धि अभिन्नम सर्व प्राणम समष्टि बुद्धि समि प्राण उसकी सृष्टि हुई समस्टि प्राणम न की हिरण्यगर्भ नाम होता है जिस उपाधि के कारण उसकी यथाश्रोते कस्मिन आओ, कस्मिन अहम उत्क्रांत उत्क्रांत हो ईशा ये पहले किसके उत्क्रमण होने पर उत्क्रम हो जाओ उत्क्रांत हो जाओ किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊ इसीलिए प्राण की सृष्टि की प्राण्य उपाधि नहीं कि हिरण्य लेना हिरण्य के जो उपाधि है प्राण उसकी सृष्टि की तद उपाधि का नाम हिरण्य हो जाएगा आत्मनो उत्क्रांति आदि उपाधि सृष्टि प्रस्तुत है तो आद। उत्क्रांति आदि की उपाधि की सृष्टि प्रस्तुत है हि, हिरण्यगर्भ है जीव समि जीव प्रथम जीव है उपाधि नहीं अतः तो आत्मउपाधि नहीं उपक्रम विरुद्ध हो जाएगा इसे हिरण्यगर्भ गर्भ है आख्या जिस उपाधि के कारण है यह ना हिरण्य गर्भ आख्या ये न उपाधि ना सउपाधि हिरण्य प्राण ऐसे हिण्यगर्भ आख्या ऐसे हिरण्यगर्वाख्य ये शब्द भी प्रयोग होता है किंतु कि हिण्यगर्भ आख्या ये न उपाधि नो प्राण का हिण्यगर्वाख्यमती उत्तिस्तु आत्मन हिण्यगर्वादी संसार भी एक उपाधि सूचय बोध्यम तो हिरण्यगर्वाख्य क्यों कहा प्राण प्राणमसुचत श्रुतिमे भगवान भाष्यकार हिण्यगर्भाख्य क्यों अर्थ करते प्राण तो स्पष्ट है तो ये कहते इसलिए हिरण्य गर्भाख्य मित्य उ जो कही गई भाषा में आत्मनो हिरण्य गर्भादी संसारी भावी आत्मा में हिरण्य गर्भत्व संसारित्व हिरण्य गर्भादि संसारी भाव संसारी भाव कहते संसारित्व हिरण्य गर्भत्व संसारित्व आदि भी एक तदौ उपाधि के प्राण उपाधि के इसकी सूचना करने के लिए हिरण्य गर्भा जितने सब है सब इस प्राण उपाधि कारण सूचित बुद्ध है तस् समस्टित मह सर्व प्राणी प्राणीकरण अंतरात्मा सर्वस्थूल गोचरत्वाच आत्मबुद्धि आत्मा इस बुद्धि बुद्धि और प्राण अंतरात्मा अंतरात्मा शब्द से समस्ट बुद्धि प्राण को कहा गया आगे भाष्य में अतः प्राणा श्रद्धा प्राण के बाद श्रद्धा प्राण सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृति सर्व श्रद्धा शुभ कर्म में प्रवृति कहती है श्रद्धा श्रद्धा पुण्यकर्म में प्रवृत्ति होती ततः का अर्थ उसके बाद तत इत्या आनंद पंचमी उसके बाद श्रद्धा से इसकी उत्पत्ति उसके बाद कर्म फल उपभोग साधना अधिष्ठितानी कर्म कर्मफलोग साधन कारण है कारणभूता महाभूता है महाभूत ही ये कारण कर्मफल साधन के आश्रय परम फल साधन उपरी में भूतभौतिक सृष्टि अनुपर टीका उत्तरत्री जहाँ तथा तो तो आएगा लेना आनंदर थे नोचे टीका नोचे भूतकार प्राण से कथन तत्व पूर्वकालीन वास्तव प्राण तो भूत का कार्य है ही पंच महाभूत की समस्ती राज से प्राण बनता है भूत उत्पत्ति के बाद प्राणी की उत्पत्ति होनी चाहिए और यहाँ पहले प्राणी की उत्पत्ति उसके बाद भूत की उत्पत्ति तो भूत का कार्य प्राण पहले कैसे प्राणी की उत्पत्ति सिद्धांतिका सत्यम सूक्ष्म का नाम लिया सूक्ष्म की सृष्टि हुई इसलिए सूक्ष्मी अनाजत इसे कल्पना करना प्राण मसुजत जाया पहले अपंचीकृत भूत की सृष्टि होकर के प्राण की सृष्टि हुई उसके बाद स्थूलभूत की सृष्टि से ये तनतर भूत सृष्टि विरोध संका फिर कहें प्राण सृष्टि के बाद फिर भूत सृष्टि क्यों कही प्राणत कार्य है भूत सृष्टि पहले हो गई फिर प्राण सृष्टि के बाद फिर खम वायु जो ये भूत सृष्टि क्यों कही तो उसका उत्तर है तस् पंचीकृत स्थूलभूत विषय तो उपपति श्रुति में जो भूत सृष्टि है पंचीकृत भूत स्थूलभूत विषय का पंचीकृतभूत कि उत्पत्ति होने के बाद प्राणी की उत्पत्ति उसके बाद पंचिकरण पंचीकरण पंचीकृतभूत विषय के स्थूल स्थूलभूत विषय तो उपपत्ति तस्या सृष्टि उत्तिया भूतसृष्टि का कथन पंचीकृतस्थूलूत विषय के अतएव भोग साधना अधिष्ठा मिश्र भगवान वाषिका भोग साधना अंत सूक्ष्म साधन का भोग साधन होता है स्थूलभूत होता है सर बनता है तो तो भोग साधन नहीं होते, तो इंद्रिय का सूक्ष्मानंद प्राण के बाद प्राण की सृष्टि हुई अपूत के बाद उसके बाद स्थलभूत की सृष्टि हुई स्थूलभूत का नाम लेकर के फिर इंद्रिय मन का नाम लिया इंद्रियम तो सूक्ष्म भूत का कार्य स्थूलभूत के बाद इंद्रियमन का नाम क्यों लिया न चमी स्थूलभूत सृष्टि अनतर इंद्रियन सृष्टि कथन विरोध है सिद्धांतिका भूत आरब देहा कार्यक्षम स्थूलभूत से आरंभ होगा देह देह में आश्रित जब इंद्रिय होंगे तब तो कार्यक्षम होते स्थूलभूत आर देह देह अधिष्ठिता इंद्रिय मन कार्यक्षम होने से तदनंतर सृष्टि सृष्टि के अनंतर इंद्रिय होने पर भी जब तक तो देह में नहीं होंगे तो इंद्रिया मन कार्य कर नहीं होते इसलिए इंद्रिय मन की सृष्टि की उक्ति तदनंतरम स्थूलभूत सृष्टि का अंतर कहा गया भोग साधना अधिष्ठान भूतान तत्कार भोग साधन का अधिष्ठान भूत कैसे होंगे क्योंकि उसका कारण ही स्थूल बनता है स्थूलभूत से भाष्य में कारणभूता ने महाभूताने इसलिए का, कारण महाभूत ठीक है तेसाम भूता नाम लक्षण तया खम शब्द गुणम इत्यादि न असाधारण गुणा उत्ता भूतों का लक्षण कह करके खम शब्द गुणम भाष्य में खम शब्द गुणम शब्द गुण यश्य खस्य तत्म शब्द गुण कम शब्द गुण वाला आकाश टीका ने कहा खम शब्द गुणम इत्यादि के द्वारा असाधारण गुण का आगे आगे आगे कहेंगे वायु में असाधारण गुण स्पर्श है कारण का जो शब्द गुण है वो भी तो रहेगा और एक असाधारण गुण वायु का स्पर्श तेज का असाधारण गुण है रूप इस प्रकार कहेंगे अब पूरा पूर्व गुणों की अनुवृत्ति रहेगी पूर्व पूर्व गुणानुभूति पूर्व पुरुष से उत्तर उत्तर उपाधन तो सूचना अर्थम पूर्व पूर्व गुणों की अनुभूति गुणों में क्योंकि पूर्व पूर्व भूत उत्तरोत्तर उत्तर भूत का उपाधन कान है इसकी सोचना के लिए और स्थौल्य तारतम्य सिद्धि अर्थम जितने जितने, जितने गुण बढ़ेंगे इतने इतने भूत स्थूल होता है तारतम्य क्रमश आकाश अति सूक्ष्म है एक गुण शब्द आयु आकाशी के बहत स्थूल हो गया उसमें शब्द के बाद एक गुण स्पर्श आ गया उसके बाद तेज है रूप है इसलिए और थोड़ा स्थूल हो गया व्यवहार होता है दिखता है तीन गुणा हो गया उसके बाद जल में और एक गुण आ गया रूपता शब्द स्पर्श रूप है फिर रसा आ गया पृथ्वी में पाँच गुण हो गई इसी क्रम से धीरे धीरे स्थूल स्थूलतर होते इसको सूचन करने के लिए पूर्व पूर्व गुणों की अनुभूति और असाधारण गुणों का थन किया गया वायुम भाष्य में स्वयन स्पर्शे न कारण गुणे नशिष्ट द्विगुण शब्द उसके बाद वायु के सृष्टि स्वीय गुण स्पर्श कारण गुण न कारण गुण कारण है आकाश आकाश का गुण शब्द उससे विशिष्ट हो गया तो दो गुना हो गया दो गुण व्य तम वायु द्विगुण द्विगुण वाले वायु के सृष्टि तथा ज्योति स्वयन रूपेण पुराभ्याम च त्रिगुणम स्वक गुण ही रूप आकाशवायु का दो गुण ही त्रिगुण हो गया त्रयोग गुण ये ज्योतिष त्योतिष त्रिगुण शब्द प्रश्नभ्या मिलकर तीन गुण हो गया तथा आप रसेन गुणेन जल का रस रसगुण असाधारण पूर्वगुणावेशन च पूर्वगुण अनुप्रवेश चतुर्गुण हो गया चार गुण यहाप चतुर्गुण चारि गुण वाले तथा गंध गुण न पूर्व गुण अनुप्रवेश न च पंच गुणा पृथ्वी असाधारण गुण है गंध पृथ्वी का और पूर्व चारि गुण का अनुप्रवेश हो जाएगा अनुवृत्ति मिलकर पांच गुण वाले पंच गुणा यश्याम पृथ्वी आम यथ सा पृथ्वी पंचगुणा टीका में श्रुतो वायु इत्यादि प्रथम द्वितीय अर्थात श्रुते वायु इत्यादि प्रथम दिया है कि उसको द्वितीय करना है प्राणम असृजत प्राणश्रद्धा कर्म है प्राणम उपक्रम आत्म द्वितीय द्वितीय द्वितीय या से उपक्रम होने से मध्य में प्रथम तो उनको द्वितीय करना आगे तैर एवं भाष्य में तैर एवं भूतर आरब्धम इंद्रियम उन भूत से आरब्ध होते इंद्रिय दिव प्रकार इंद्रियम बुद्ध कर्मचार दस संख्या दस संख्या य इंद्रिय तद संख्यम बुद्धि के लिए इंद्र पांच कर्म के लिए पांच ज्ञान कर्म ठीक में ज्ञाने कर्मेद्रिय टीकाीकृत अवस्थायापंचीकृतभूत होता है भाष्या तस्वरम अंतस्थम संशयसकक्षण मन इंद्रि का ईश्वरी मन अंतस्थम अंत अत संशय संकल्प लक्षण संशयात्मक संकल्पात्मक मन है च ईश्वरमिति ईश्वर में टीका नियामक इंदुर का निमकर्ता मन भाषा में एवं कार्यम कार्य कर कार्य कार्यक्रम सृष्टि होने के बाद तस्थितर्थ प्राणियों के स्थित कि लक्षण अन्नमें सृष्टि तत सेन्ना वेद अन्न का नीद सामर्थ्यम बलम जो सर्वकर्म प्रवृत्ति का साधना है तदीरवताम चाणीना तपो विशुद्धि संकर्य ऐसे कर्म प्रवृति साधन हो गए प्राणी में उनके लिए विशुद्ध साधन तप जीव प्राणियों के लिए तप की संकर्य संकर्य टीका में अविशुद्ध सत्वत पापाचरण पापी संकर्य संकर चित्तशुद्धि साधन तपो अशुत अविशुद्ध सत्वतः सत्योगुण अभिशुद्ध अशुद्ध हो जाता है जो रजगुण तम गुण बढ़ जाते हैं सत्योगुण अशुद्ध होने से पापा आचरण अच्छा है ना रजगुण तम गुण हो जाएंगे सत्व गुण कम हो जाएंगे तो पापा आचरण अच्छा होगा उन्हें पाप से संकीर्ण होते मिल जाएंगे शंकर पाप युक्त हो जाएंगे तो उसका परिहार करने के लिए चित्त शुद्धि साधन है तप तपे चित्त शुद्धि का साधन तप करने से शुद्ध होता है शुद्ध सत्व होता है रजगुण तम गुण कम होते इसलिए तप की सृष्टि आगे मंत्र अंतर वही करने कर्म साधन होता तप से शुद्ध होने के बाद, के बाद ही कर्म कर सकता है तपो विशुद्धा अंतर वही करण अंतर कर्ण वही करण के लिए कर्म साधन होता मंत्र है रही गया जो साम अथर रूप मंत्र है तथा कर्म उसके बाद कर्म है अग्निहोत्रादि लक्षण कर्म तथा लोका लोक कर्म का फल लोककार तो फल केव टीका में लोक्य भूज्यते लोकफल लोकदर्शने दृश्यते भुज्य लोक्यती फलम भाष्य में सच्चा नाम प्राणी प्राणियों का नाम नाम है दैवदत्ता यज्ञ इत्यादि एवं कला टीका में नाम च ब्राह्मणादीना उतव्यवहार असंकाराथम ब्राह्मण क्षेत्र में ऐसे नाम फिर उसमें असंकार संकरण नहीं हो मिल जाएगा बहुत ब्राह्मण है जैसे देवदत्ता अलग अलग नाम ठीक है नृष्ठत्वोक्तिया कला नाम सत्य तो मंगी कर्तव्य कुछ लोग कहती है संसार सत्य होना चाहिए परमात्मा ने बनाया तो मिथ्या किस होगा ईश्वर ने बनाया तो सत्य होना चाहिए ईश्वर सृष्टत्वक्त्या कला नाम सत्य कला सत्य होनी चाहिए ईश्वर ने बनाया मिथ्या कैसे होगा? सत्य मानना चाहिए आरोप है सुक्ति रजत आदो सुक्ति रजत आदि आरोपित है वहाँ किसने बनाया ऐसे तो नहीं कहा जाता है सुक्ति में रजत जो दिखता है उसको किसने बनाया ऐसे तो नहीं कहा जाता है यहाँ तो ऐसे सृष्टि हुई ईश्वर ने बनाया ऐसे कहा गया श्रेष्ठत्व व्यवहार होगा बात में जो रजत है आरोपित तो उसमें श्रेष्ठत्व व्यवहार शब्द व्यवहार नहीं किया जाता है कि शिष्ट हुआ राज को किसी ने बनाया ऐसा तो नहीं कहते ये तो आशंख्य कहते अंगुली अवस्तम्भे नेत्र मर्दनादेना प्रयत्न न सिस्ट दिचन्मशक मक्षिका देर आरोप दर्शनाथ अंगुली अवस्टम्भे ना अंगुली का अवस्टम्भ ऐसे ऐसे अंगुली सामने रखेंगे दूर को देखेंगे तो चंद्र दो दिखे, अंगुली को देखो तो आगे दो दिखेगा दूर देखो तो अंगुली दो दिखेगा अंगुली को देखो तो आगे वास्तु दो दिखेगा अंगुली रखने पर और अंगुली ऐसे करो तो भी हो जाएगा दो दिखता है अंगुली तो दिख कुछ कुछ दिखता है मक्षिका आदि एक चंद्र दो दिखेगा ऐसे अंगुली लग करके अंगुली को देखो चंद्र दो दिखेगा मशक मक्षिका आदि मशक मख्या इस अंगुली से क्या लगता है जैसे कुछ जुगुन जैसे कुछ मच्छर मच्छी आदि कुछ चलने वाले का दिखने लगे ऐसे ऐसे पर कुछ, कुछ दिखाएगा उसमें से बनाया था कि बार तो होता है सृष्टि रथा करता है स्वप्न अवस्था में रथ रथ यु घोड़े आदि पथ सृष्टि करता है वस्तु तो सृष्टि नहीं है तो सृजते से प्रयोग होता है श्रेष्ठत्व स्वप्न पदार्थ सृष्टत्व ने कहा गया पदार्थ स्वप्न पदार्थ किंतु कि वास्तव वास्तवनी कल्पित है न्यादि कहाता कला प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्ष सृष्ट ये कलाओं की जो सृष्टि हुई वास्तव नहीं अविद्यादि दोष बीज अपेक्ष अविद्या आदि से काम कर्म दोष के बीज कारण की अपेक्षा सृष्ट ही वास्तवनी नहीं तैमीर की दृष्टि ऐसे तिमिर का रोग से दृष्टि शिष्टा है दिचंद्र आदि ऐसे रोग से दिखता है दो दिखी दर चंद्र तिमिर रोग होने पर दो दो दिखे चंद्र को देखो दो देखे कोई आदमी आता है तो दो दिखेंगे मस का मक्खी का आदि कुछ कुछ दिखेता करने है वह सर्व पदार्थ सप्न दृष्ट सपन पश्चात सप्न दृक् सपन दृष्टा के द्वारा बहुत पदार्थ स्वप्न में दिखता है पुनः तस्म एवं पुरुष प्रलि अंत उससे उत्पन्न होते हैं फिर उसमें लीन हो जाएंगे श्रेष्ठ होते हैं अविद्या से फिर उसमें लीन हो जाएंगे हित नाम रूपादि विभाग नाम रूपादि विभाग लेकर अलग अलग दिखते हैं अंत में फिर नाम रूपादि विभाग को छोड़ करके तद्रूप हो जाएंगे रज में सर्प दिखता है फिर अंत में रज सपन पदार्थ दिखता है बहुत कुछ फिर बाद में सब देखा कुछ ने अपने अकली इसी प्रकार टीका में अविद्या काम कर्म आदि दो सौ अविद्या काम कर्मादि दो से ही बीज है तद अ उसको साधन करके ही ये सृष्टि हुई कलाम की सृष्टि वास्तव नहीं अविद्या काम कर्मादि की क्या करके ये सृष्टि हुई तैमेरी का शब्द नेत्र अंगुल्बादी उपलक्षणार्थ तिमेरा के रोग है तैमेरी शब्द दिया है इसे रोग से हो सकता है अर्थात नेत्र अंगुल दिखता है ऐसा करेंगे तो ऊपर नीचे दो दिखते है ऐसे करो ऊपर नीचे दो दिखेंगे और ऐसा रखकर दूर देखो अंगुली को देखो आगे दो देखेंगे एवं आत्म प्रतिपत्ति अध्यारोप मुक्त आत्म प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए अध्यारोप अपवाद अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच प्रपंचते निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार से व्याख्यान करते हैं अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया है या आत्मा से जो जगत सब दिखता है आत्मा से उत्पत्ति कह करके अंतिम से प्रलय और वस्तुतः कार्य कारण से नीति नीति कहकर कार्य का निषेध करना वस्तुता अंत में एक आत्म तत्व ये बताने के लिए अध्यारोप कथन किया अध्यारोप कथन के बाद तद अपवादम अवतारे अपवाद कथन करते पुन तस्म एव पुरुषे नाम रूप छोड़ करके उसमें लीन हो जाते हैं आदि ग्रमादिवत भेदन गंतव्य तो भ्रम सदृष्टान्त कथम स यथाई मे नद्या समुद्रायना समुद्रयन नद्यना बहने वाली नदी सौ समुद्राण समुद्रे अयन गति समुद्र में जाकर मिल जाना मिर्जान समुद्र प्राप्य हस्त नदी सो समुद्र जाकर के लिए अस्त हो जाते लीन हो जाते गिद्य नामे फिर गंगा गोदावरी कृष्णा सब नदी समुद्र में मिलने पर समुद्र में सब समुद्र ही हो गया फिर नाम रूप नहीं रहा ये गंगा जल है ये गोदावरी का है ये नर्मदा का है समुद्र में से नहीं रहता है नष्ट हो जाते हैं समुद्र ही तेव प्रोच्य समुद्र ही कहा जाता है जितने जल मिले सो समुद्र ही इसी प्रकार ये दृष्टान्त हो गया एवम एवं से है इसका ये महा सोलह सौ ये सोडश कला की उत्पत्ति हुई पुरुषायण पुरुष है, है गति उनके पुरुष को प्राप्त होकर के एक हो जाते हैं पुरुष प्राप्त अस्तम गति पुरुष प्राप्त करे अस्त हो जाते हैं भिध्य थे चाहाम नाम रूपे जैसे नदी का नाम रूप नष्ट हो गए समुद्र होगे ऐसे प्रकार षोड़श कलाओं के नाम रूप नष्ट हो जाते हैं अंत में पुरुष है पुरुष ही कहा जाता है स ये अकल वस्तुत पुरुष कलारहीत है अमृत है देश श्लोक उसको कथन करने के लिए आगे का मंत्र है ये अपवाद हुआ ये उत्पत्ति कही गई अंत में उसमें लीन हो जाते हैं समुद्र ही जैसे इसे पुरुष ही हो गया अकेला हो गया यहाँ नद्या संद्यमाना समुद्रायना आयना समुद्रम प्राप्य अस्तंग गति समुद्र को प्राप्त करते जैसे कोई ग्रामम ग्राम उससे भिन्न है ग्राम आधिपत भेद न गंत्य गाँ ग्राम जैसे अपने से भिन्न ही गंतव्य ऐसे गंतव्य पुरुष ही कला से भिन्न होगा ये ब्रह्म करते आत्म भाव भाष्य में दिया यहाँ नद्य संदमा स्रवंत्य संदमान का समुद्रायन समुद्र अयन गति गति गंतव्य गंतव्य से अपने से भिन्न आत्म भाव या साम तद्रूप मुद्रायना समुद्र प्राप्य प्राप्तिपक्रमें प्राप्त होकर अस्त हो जाते नाम रूप तिरस्कार नाम रूप नष्ट <coughs> ना हो जाते अस्त होगी नष्ट हो गए नहीं भेद को उपाधि नाम रूप नाश है भेद करने वाले उपाधि नाम रूप कि उपाधि नष्ट होने पर स्वरूप से समुद्र आत्मा विद्यमान्वाद जो जल जाकर नदी के जल समुद्र मिले भेदके नाम रूप नष्ट होने पर भी जलतर होता है ठीक इसी प्रकार भेद का नाम रूप नष्ट होने पर भी पुरुष नाम रूप तिरस्कार यही लय अस्त हो गया नष्ट हो गया पूर्व रूप तिरस्कार तो पूर्व रूप का तिरस्कार हो गया भाष्य में च अस्तम गता नाम जो अस्त हो गया नदी भिद्य ते नाम रूपे नामूपे नष्ट होती नाम नामे गंगा यमुना इत्यादि लक्षण नाम नष्ट होगी तद्भेदे समुद्रइ पृच्यति नाम नष्ट हो गया तो समुद्र ही कहते ठीका नामनाशान परिशिष्ट वस्शिष्ट उदकक्षण वस्तु समुद्र इतव उच्य नामष्ट होने पर जलतर हो गया नामूप नहीं रहा जलतर है जल को समुद्र कहा जाता है वास्तव में तदवस्तु उदक लक्षण एवं यथा एवं दृष्टान्त और जो जल रहा उसको समुद्र कहते हैं यह दृष्टान तक इसी प्रकार उत्तर लक्षण से प्रकृत से पुरुष वही परद्रष्टा है पुरुष है पहले कहा षोड़श कल पुरुष परि समता दृष्टु सब देखने वाले जानने वाले दर्शन से कर दर्शन का करता है पुरुष स्वरूपभूत से अथा अर्क स्वात्म टीका में पुरुष से कर्म नहीं पुरुष कर्म का दर्शन है पुरुषम सात्मरूप परिता सर्व स्वरूपत्व पश्यत पुरुष अपना स्वरूप उसको स्वरूपत्व तो दिखता है पुरुष द्रष्टुरुक्त आगंतुक से दर्शन से कर्ता प्रतीयत्य द्रष्टु आगंतुक नैमित का दर्शन का करता है देखने वाला ऐसे कहते दर्शन से कर्तव कहते स्वरूपभूत स्वरूपभूत दर्शन करता है स्वूप हो का कर्ता कैसे ठीक है मैम स्वरूपत्व दर्शनस्य तत्र तत्वत्व दर्शनस्य स्वरूप यदि है तो उसमें फिर कर्ता कैसे होगा दर्शन नित्य है आगंतु नहीं तो फिर कर्ता कैसे होगा अपना स्वरूप ही दर्शन है उसका कर्ता कैसे होगा कर्ता तो कोई करने वाले अनित्य का होगा वो तो नित्य यदि स्वरूप है तदर्थक त्रिच प्रत्यय विरोधक परिदृष्टि में त्रिच प्रत्यय कर्तृ शब्द में त्रिच प्रत्यय नूल त्रिचु तो कर्तृत्व तो कैसे होगा दर्शन जी नीचे स्वरूप है प्रत्यय विरुद्ध हो इतिहास हो अर्क सर्वत स्व प्रकाश यथा अर्क सूर्य सर्वत्र स्वप्रकाशक अपने को प्रकाश करता है प्रकाशक में नूल प्रत्यय सूर्य स्वप्रकाशक अपने को प्रकाश करता है अपने को प्रकाश किया उसमें स्वयं प्रकाश रूप है स्वरूपभूत प्रकाशक कथन करने के लिए भी नूल प्रत्यय करके कहा जाता है यथा कर्त प्रत्यय कर से उपचित कर्त प्रत्यय नूलत प्रकाशकर्ता प्रत उसी प्रकार है स्वय प्रकाश तत्व्या यथा अर्थ स्वात्म प्रकाश से कर्ता जैसे सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप प्रकाश का कर्ता कहा गया सर्वत वस्तु तो कर्ता कर्तव्य तो कुछ नहीं सकाश अपने कोई प्रकाश करता है कहते हैं तदवती महा षोड कला ये षोडश कला है प्राणाद्या उक्ता कला प्राणाद्य सोड कला कही गई पुरुषायना पुरुष अयन गमन गंतव्य नदी नाम एवं समुद्र नदियों का समुद्र जैसे इस प्रकार पुरुष है सब कलाओं का आयनम का आत्म भाव गमनम जैसे नदी आत्म भाव को प्राप्त करते समुद्र हो जाते हैं आत्मत्य नगमन तद आत्मत हो जाना इस प्रकार कला भी षोड़ सो कला पुरुष रूप हो जाते हैं। कला <infinity> कला नाम कला नाम कलाना पुरुषायना पुरुषायना के कला पुरुष प्राप्य पुरुषात्म भाव उपगम्य पुरुषों को प्राप्त करते मेरे पुरुष रूप हो जाते हैं तथे हस्त ये कला सब नष्ट हो जाते हैं नष्ट हो भिजे तम रूपे नाम नष्ट हो जाते हैं कलाना प्राणाध्याख्या प्राण श्रद्धा रूपम च सोम जिसका जैसा रूप अभी नष्ट हो जाते ठीक है तदनीम नदीनाम तदा नदीनाव समुद्र इव शब्द तथा शब्द अर्थ है यथा नदीना समुद्र नदियों का जैसे समुद्र है इसी प्रकार कलाअंका पुरुष है यथा नदी नाम समुद्र अयनम गंतव्य आत्मभाव प्राप्ति तथा पुरुषोंयन कलाअ का अयन आत्मभावन इसी प्रकार अस्तगमन स्वूपम अष्टो होते कैसे भिद्ये नामे भिदे चासा नामे नामेद अस्तगमनम यहाँ अस्तगमन होना मतलब नामूप नष्ट हो जाना स्वरूपर ही आगे का रूप है यथास्व रूप भी नष्ट हो जाता है यहाम तरह यथास्वभव यूपाणत्मक प्राणाद्यात्मक स्वे तदिपिद्य ये स्वरूप ये भी नष्ट हो जाता प्रान है नाम भी नष्ट हो गया उसका स्वरूप भी नष्ट हो गया पुरुष इत जैसे गंगा यमुना गोदावरी नदी गयी जल रूप कहा गया ऐसे कला नाम रूप नष्ट हो गया तो पुरुष भेदे च नाम रूपये यद अनष्टम तत्व नाम रूप नष्ट हो गये नष्ट होने पर जो अनष्ट तत्व नष्ट नहीं होता तत्व पुरुष वो अनष्ट तत्व पुरुष हे थे वो प्रचे उसको पुरुष ही कहा जाता है कौन कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मविद भी प्रच्त ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कहते ब्रह्मज्ञानी के द्वारा से कहा जाता है टीका में जनष्ट मि कला नाम ही रूपम आरोप्य अधिष्ठान उभयात्मकम जो कला है अध्यस्त है अध्यस्थ का रूप केवल अध्यस्त नहीं आरोप्य अधिष्ठान उभयात्मक सर्पो अस्थि अस्ति ऐसा प्रयोग करते आरोपित तो है अस्ति हैं सत्या नृत्य मिथुन कृत्य एक सत्य एक मिथ्या दोनों को मिला करके दादात्म आरोप होता है सत्य भी है मिथ्या भी दोनों मिला हुआ यहाँ इस प्रकार होता है उभय कलानामी नाम रूपम कला है गला आरोप्य अधिष्ठान उभयात्मकम आरोप्य और अधिष्ठान उभ्यात्मक मिथुन रूपम सत्य अधिष्ठान उनका मिथुन आध्यात्म तत्र आरोप्य से नाम रूपात्मक से भेद आरोप्य जैसे सर्प नष्ट हो गया और रजु है अस्थि अभी रजु अस्थि अधिष्ठान इदम है इधम अधिष्ठान का इदम अस्थि इसी प्रकार आरोप से नाम रूपात्मक से भेदे अधिष्ठानात्मक रूप रहेगा अधिष्ठान रूप रहा उसको पुरुषात्म न उसको पुरुष कहते भद्रम